सुखदेव जी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई जा रही भागवत का हम अमृत पान कर रहे हैं काफी अपने करीब हो रहे हैं। और सत्संग का अर्थ होता है सत का संग करना अपने को मांझना धोना और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक करते हुए इस मनुष्य योन की जो मात्र उपलब्धि है वो अनंत की राह है उसको पाना गोविंद नारायण और इसमें हमने अपने आप को बहुत बार अपने करीब से देखा है एक युग था जब गुरुकुल शिक्षा थी तो हम सब अपने बहुत करीब होते थे आज हम विषयों के करीब होते हैं अतृप्तियों और इच्छाओं के करीब होते हैं अपने पास हो ही नहीं पाते और तब इन कथाओं के मर्म और रहस्य भी बड़े ही अमृतमय होते थे क्योंकि हर छात्र अपने आप को मांचता था अभ्यास करता था सत्संग सुनते हैं हम हमको लगता है कि अच्छाइयां में आनी चाहिए लेकिन हम नहीं ला पाते ये छोटी सी बात हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने स्वभाव के अधीन हो गए अर्थात हम अपने से ही हार गए हैं और जो अपने से हारा हुआ है वो जिंदगी में पाएगा क्या वो करेगा क्या जो मन की तारका के वशीभूत हो गया है अब उसकी जिंदगी में बाकी क्या रहा है वो तो एक लाश अपनी ही खुद ढो रहा है इसे बड़ी गंभीरता से हमने पढ़ा है इसे हम घर गर गृहस्थी नहीं कर रहे हैं हम ग्राहक गृहस्थी को शमशान तक घसीटे लिए जा रहे हैं लाशों के रूप में यदि हम अपने स्वभाव को ही नहीं जीत पाए हम अपने को क्यों नहीं बदल पाए और शुभदेव महाराज कह रहे हैं राजन जब तक मन संन्यासी नहीं होगा तुझे भक्ति नहीं मिलेगी भक्ति योग की अंतिम अवस्था है इसे पाना इतना आसान नहीं होता है जितने भी हमारे व्रत हैं त्यौहार हैं जो हम उत्सव भी मनाते हैं जैसे नवरात्र मना रहे हैं इन सबका शिक्षा का उद्देश्य था असोशल एजुकेशन इन नवरात्र में जो हम देवियों की पूजा करते हैं मैं कैसे कहूं कि आप पूजा ही नहीं करते कोई नहीं करता आपने क्योंकि इस नवरात्र में देवियों के नारी के नौ संबंधों की पूजा की बात है ना कि खाली पत्थर पूजने की बात है और नारी को अपना नारी क्यों पढ़ने की बात है इस नव दुर्गा में न कि पूतना और ताड़का बनने की बात है तो यदि हम अपने आप को नहीं पढ़ रहे अपने भावों को नहीं धो रहे हैं तो हम नवरात्र कहां मना पा रहे हैं क्या आज आपके सोचने की बात है कि आपके रूप पत्थर में तो पूज रहे हैं साक्षात क्यों नहीं पूज रहे हैं उन कमियों को स्वभाव की को आप धो क्यों नहीं डालते और एक ऐसा ही स्वरूप क्यों नहीं लेते जो नवरात्र का पूजे है और आपको भी सोचना है कि हमें नारी को प्रभु की बनाई सृष्टि को नवदुर्गा के रूप में पवित्रतम भाव से लेना है जिंदगी में यदि ये भाव नहीं आए तो हम खुद घटिया और मैले हो जाएंगे यदि ये भाव ही नहीं है ये सोच नहीं है यह आत्मचिंतन नहीं है तो कोई भी त्योहार तुम्हारा कोई व्रत तुम्हारा न व्रत है न त्योहार है ये आत्मचिंतन के क्षण होते हैं जितने भी व्रत होते हैं जितने भी पर्व आते हैं ये हमको हमारा अंतर धोने का मार्ग दिखलाते हैं ये गरु गंभीर दिन होते हैं यह नहीं कि खाली उत्सव मना के खुशी मना ली मिठाइयां खा ली ये सब नहीं होता है स्वयं को पढ़ना होता है कि आज तक मैं वो रूप क्यों नहीं ले पाई मेरी इच्छाएं मेरी अतृप्तियां आज भी मुझे झूठ और कपट के बशी भूत कर मुझे घर का नर क्यों बनाए मैं ऐसा स्वरूप क्यों नहीं ले पाई कि जो सबका प्रिय हो और आज आपको भी सोचना है कि क्या केवल पत्थर ही में दुर्गा पूजेंगे यदि यह चिंतन नहीं है तो कोई भी धर्म धर्म नहीं है और कोई भक्त नहीं है सुखदेव यही बता रहे हैं कि हमें अपने मन को धोना है हमें हारना नहीं है यह कहना कि स्वामी जी हम स्वभाव तो ऐसा करते नहीं है ये झूठ है आप अपने को भी अपने स्वभाव को भी अपने मन की तारका से भी आप पराजित हैं तो आप राम कैसे पाएंगे सत्संग संकल्प जगाने के लिए होते हैं संकल्प अपने साथ निर्मम होने के लिए होते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं आने दूंगा धोया है तो धुला ही रहूंगा झूठ प्रपंच फरे के सहारे जिया जा सकता है लेकिन वो जिंदगी नहीं लाश घसीटनी होती है अपनी सत्य के सहारे ही व्यक्ति जी पाता है तो मैं अपने से पूछूं कि मुझे एक अच्छे स्वभाव की प्यास तड़प ललक क्यों नहीं है मैं फिर गलत तरफ क्यों बढ़ जाता हूं और यदि बढ़ रहा हूं तो मैं तो अपने से भी पराजित हूं अपने से भी हारा हुआ हूं मेरा उद्धार नहीं हो सकता फिर। और मेरा जीवन व्यर्थ है किसी काम का नहीं है मैंने स्वयं अपनी उम्र को लानत दी है ये। मन सदा दुला रहे मन सदा पवित्र रहे मन सदा लक्ष्य के साथ सदा बदा रहे इसी का नाम सत्संग है बता रहे हैं कि राजन जो दस इंद्रियों रूपी इस दस फन वाले कालिया नाग को अर्थात इनकी अतृप्तियों को बांध लेते हैं उन्हीं का जीवन भक्ति से परिपूर्ण होता है फन के नीचे विष की जिंदगी है तड़प तड़प कर मरने की बात है विषया जीवन फन से ऊपर एक अनंत का सुखद भाव है एक बड़ा ही सुखमय जीवन है और क्योंकि यह हर घट की कहानी है इसलिए परमेश्वर लीला के द्वारा दिखा रहे हैं जो इस लीला को अध्यापक के द्वारा की गई लीला को जो बालक अक्षरशा धारण कर लेते हैं लक्ष्य के साथ वो अगली कक्षा में पास होके जाते हैं और जो खाली उसकी अक्षरों को नहीं पढ़ते केवल प्रतीकों का रस लेके रह जाते हैं वो फेल फेल ही होते रहते हैं और फिर उस क्लास से भी हटा दिए जाते हैं कि ये पढ़ने के काबिल भी नहीं है इन्हें सीओनी से भी धिक्कार दिया जाए हटा तो राजन नारायण की इन लीलाओं का अमृत पान करो इन्हें हृदयंगम करो क्योंकि भगवान लीला इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनकी पूजा करो प्रभु तो लीला इसलिए करते हैं कि आप अपने को पढ़ो और वैसे ही बन के दिखाओ क्योंकि जब तुमको बनाने वाला ऐसा है तो अपने से पूछो कि तू क्यों नहीं ऐसा है तुझे भी तो वही होना चाहिए बेटा वही जो पिता के नक्शे कदम जाए हम क्यों नहीं जा पा रहे हम इतने कमजोर क्यों है कि हर जगह हम झूठ का सहारा ले रहे हैं हम इतने कमजोर क्यों है कि हर जगह हम लोग के वशीभूत हैं और तो हम गलत से गलत काम कर जाते हैं अपने विषयों की खातिर अपने अतिरिक्तियों के लिए हर बार हम कमजोर कायर क्यों हो जाते हैं हम मजबूत क्यों नहीं है नवरात्र हवन करते हैं लोग अब नहीं करते हैं खाली अष्टमी का कर देते हैं। जो नित्य हवन करते हैं वो उद्देश्य की साथ करते हैं कि आज मेरे मन में इतने इतने कलुष आए मैंने प्रातः काले भाषण किया है और अपने को लताड़ा है वो हवन में खाली आहुतियां नहीं जली हैं, उससे पहले मैंने आत्मचिंतन किया है कि कल जितने मुझसे गुना और पाप हुए हैं कितने मुझसे भूले हुए हैं मेरे को मैं ही नहीं माँजूंगा सत्संग के साबुन से तो क्या कोई बाहर से मुझे धोने आएंगे कपड़े धो भी यहां जा सकते हैं मुझे तो स्वयं धुलना है तो नि हवन अथवा पूजा के जो हम विधान देते हैं इसलिए नहीं देते हैं हा? कि भगवान को एक चाटुकार की चमचे की जरूरत है तो आप बन गए हो तू दया कर देगा इसलिए देते हैं कि तू अपने पे दया कब करेगा वो तो कर रहा है तू अपने को कब पड़ेगा तो नित्य प्राता का जो हवन होता है वाय हवन वो करने से पहले वो अपने को पूछता है उसने क्या क्या भूले की और प्राश्चित सहित उसकी सामग्री के साथ चलाता है तो मेरा एक दिन कल जल गया यू राख हो गया और मैं था कि अपनी भूलों से ऊपर न उठ पाया और आज मैं फिर अपने को संकल्पित करता हूं कि ये गलतियां अब नहीं होंगी तू कौन थे? भगवान ने भी कहा अभ्यास जो करते हैं वे सुधर जाते हैं और जो उल्टे अभ्यास करते हैं वो और गहरे चले जाते हैं फिर नहीं होता हूँ तो कहा अभ्यास के द्वारा यह नित्य है और नवरात्र में हम एक एक दिन इस मन के विषयों को जलाते हैं संकल्प पूर्वक और इनके मन के विषयों की अतृप्तियों की फन वाले नाग के दसों मुखों को फूकते हैं संकल्प के साथ इधर इस नवरात्र में और उधर दशहरे से पूर्व के नवरात्र में और इन दिनों हम व्रत और उपवास करते हैं स्वल्प भोजन लेते हैं क्यों जिससे आलस्य और प्रमाद ना हो हम आत्म चिंतन करें और इस व्रत का फायदा क्या होता है कि जब दो मौसम बदल रहे होते हैं तो शरीर की हर बैटरी को नए सिरे से चार्ज होना होता है तो यदि हम भोजन का भार नहीं डालते हैं तो शरीर निरोगता से ठंड से गर्मी के योग्य हो जाता है और इन दिनों रामफल का भी भोग लगता है इधर तो होते नहीं महाराष्ट्र में होते हैं मध्य प्रदेश में भी होते हैं और कई प्रदेशों में सीताफल के जैसे ही रामफल भी होता है ये जो शरीफा जिसे आप कहते हैं लेकिन वो थोड़ा अलग हट तो वो सातों दिन आठों दिन नवरात्र के वो लोग पूजा के बाद इसी का अनुपान करते हैं बाकी प्रसाद के साथ तो जो सात दिन उसका अनुपान कर लेते हैं छह महीने तक उन्हें पेट के रोग नहीं होते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवर्मर नेचुरल है ना तो ठीक रहते हैं हाँ तो इस प्रकार हर चीज का अपना योगदान होता है रामफल तो नवरात्र रामनवमी तो मना रहे हैं भगवान के जन्म तो वैसी निरोगता भी मिलनी चाहिए तो वैसा फल भी खो तो एक सूरज की असंख्य किरणें होती है वैसे ही एक लीला अथवा कथा के असंख्य भाव होते हैं क्योंकि कहानी तो सूरज की है और किरण किरण हमें बटोरना होता है उसको तो कहा राजन जीवन में सबसे मूल्यवान एक ही वस्तु है वो क्षण जो तुम जी रहे हो उसके अतिरिक्त तुम्हारे साथ कुछ नहीं जा रहा है मकान नहीं दुकान नहीं पैसा देला नहीं ले जा पाओगे शरीर भी छोड़ के जाओगे स्वभाव अच्छा या बुरा यही एक उपलब्धि है जो साथ जाएगी तुम्हारे अच्छा स्वभाव है तो पुण्यों का साथ है गंदा स्वभाव है तो सबकी बदवाएं लेके क्या बटोर के ले जाओगे हमें पूछना है अपने आप से। तो कहा कालिया नाग न नथा गया है गोपिया धन्य है ब्रज धन्य हो गया है कि जीवन से मौत का साया अब उठ गया है अब तो आत्मा का अमृत है आत्मा का साथ है आत्मा ही कृष्ण है जो घटगट वासी है राधा ने कहा नारायण की मूर्ति का भाव चाहे जहां बिठ लो वो तो हर रूप उसी का है वही तो है जो संपूर्ण सचराचर को पढ़ने वाला है और गोपियों के गीत वेद में हमने पहले ऋषि में भी पढ़े स्वरूप कृतु मूहत सुदाम जो हूं देवी देवी वसुता वेद की ही इन ऋचाओं का वो सरल पाठ है जिसे हम बराबर पढ़ते हैं इन लीला कथाओं में सरल करके हम छात्रों को पढ़ाते हैं हमें एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है क्योंकि ऐसा नहीं है फिर से दोहरा लो उस वाक्य को ऐसा नहीं है कि इस जन्म से पहले तू नहीं था एक गीता का वाक्य है तुम्हारा एक ही जन्म नहीं है इसे कभी मत भूलो सदा याद रखो कि ऐसा नहीं है कि तुम इससे पहले नहीं थे बोलो मानते हो क्या ऐसा कि तुम नहीं थे थे और ऐसा नहीं है कि इसके बाद तुम नहीं होगे हो होगे तो फिर एक जन्म नहीं है जीना हमको मत भूलो इस बात को कि जीवन एक अनंत की यात्रा का नाम है योनि तो एक पड़ाव है एक रात भर का ठिकाना है तो एक क्षणिक पड़ाव के लिए क्या सारी यात्रा बर्बाद करोगे तुम तो झूठ तो क्यों बोले तुमने गलत आचरण क्यों किया तुमने दूसरों के लिए अफवाहें क्यों फैलाई तुम दूसरों से चिड़े क्यों खींचे क्यों तुमने मन मैले मन के साथ दूसरों के साथ क्यों जीना चाहा? क्या भूल गए कि ये महल पीछे भी जाएगी और आगे भी मैला कर जाएगी दूसरों का बुरा नहीं होगा तुम्हारा अतिशय बुरा हो जाएगा तो सदा याद रखो कि इस जन्म से पहले भी तुम थे और इस जन्म के बाद भी तुम होगे। इसे सदा महत्व देना तो सत्संगी बन जाओगे और इसे हूल जाओगे तो कुसंगी ही रहोगे सत्संग नहीं कर पाओगे हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि यू हैड बीन You you are and you shall be. और जब यह सच है तो एक जन्म अलग करके पाप से नहीं जीना है ये तो जनम जनम की कहानी है बिच्छू पैर में डंक मारे जहर सारे शरीर पर चढ़ जाती है तो एक जन्म की मैल हर जन्म मैला कर जाती है मत भूलना है इस बात को चाहे धरती इधर की उधर हो जाए हम मैं स्वभाव मैरा नहीं करेंगे हमें घुटन में जीना होगा तो भी हम सच बोलेंगे और हम गलत आचरण तो कभी नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए यदि कोई बात ऐसी है जिसे तुम नहीं बोल सकते हो तुम्हें साहस नहीं है उस सच को बोलने का तो मत बोलना लेकिन झूठ तो कदापि ना बोलना और ढूंढना के कभी साहस आ जाए तो तुम बोल सको अगर बोल दोगे तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा और नहीं तो वो पाप लग जाएगा सदा याद रखो और जो झूठ के सहारे जीते हैं फिर उनके सारे संकल्प बर्बाद हो जाते हैं उनका उद्धार नहीं होता इसलिए ये गलतियां हमें भूल के नहीं करनी क्योंकि भक्ति रस का विनाश कर देता है ये सड़ा हुआ स्वभाव भगवान बोले भोलेनाथ भी नागों की माला पहन के दिखा रहे हैं कि जो इन इंद्रिय रूपी विष धरो के विष से डसा नहीं जाता है वही बैरागी होता है और वही सत्य पाता है इंद्रिया हैं लेकिन इनके विष से वो निरापद है सो रह है और जो इनके विष के वशे है वो तो काली देह में रहता हुआ विष पी रहा है उसे तो मर नहीं है वो तो अपनी लाश घसीट रहा है दूसरों के पाप मत देखो दूसरों को दिखावे में मत जाओ तुम्हारे पास बहुत थोड़ा समय है बहुत थोड़ा है अच्छा हो अपने को देखो अपने को पढ़ो जो दुनिया को बता उपदेश देते हैं दुनिया सुधरे ना सुधरे वो खुद तो कभी सुधर नहीं पाते तो इसलिए दूसरों को नहीं स्वयं को देखो कि मुझसे ये गलती क्यों होती है ये पाप क्यों है और जिस दिन हम ये क्यों अपने तक लौटा के लाते हैं उसी दिन हम धुल पाते हैं नहीं तो हमारा पापी मन पाप तो करता है साथ में मिथ्याभिमान दम और झूठ के आचरण दिखावे भी करा देता है उदार नहीं होता है तो कहा राजन आज गोपियों ने अपने मन धो डाले हर हाल में मस्त है उनका आत्मा कृष्ण जो है उनके पास बचा है रात में डरता है आप भी डरते हो बहुत जगहों से तो कहने लगे हनुमान चालीसे का पाठ करते रहना और उसके सहारे आप वो जगह पार कर जाते हैं क्या हनुमान जी आए थे वहां नहीं लेकिन उनका भाव जो आया वो भूत भगा गया तो फिर थोड़ी देर के लिए क्यों बुलाओ सदा के लिए ना उनके हो जाओ कि भूत आए ही नहीं है बचा डरता है कहना गायत्री मंत्र कर लेना या ये चौपाई रट लेना तो क्या वहां आए हो लेकिन उनका भाव बना रहा तो भय हट गया बच्चा निर्भय हो गया सो गया आप भी बिना डरे शमशान के पास से निकल गए जय जय जय हनुमान कृपा करो गुरुदेव की नाई आप भी बढ़ गया, गया, गया। तब तो आपको कहीं भय नहीं लगा हनुमान का नाम और भूत पिशाच निकट नहीं आए सौ बार निकले कभी भाव ही नहीं, नहीं आया और पहले बॉर्डर लगता था तो जब तुम्हें मालूम है भाव ही मुझे भयभीत करता है भाव ही मुझे निर्भय करता है तो भाव गोबिंग बना लो और निर्भय जियो इसमें बुराई क्या है जरा सी बात है अब वो हमारी समझ नहीं आती भाव बदला संसार बदल जाता है व्यक्ति बदल जाता है उसका व्यक्तित्व बदल जाता है वरना भय कहा नहीं है गाड़ी निकाली है इस और रास्ते में पता चला हमें से कोई कुचल गया या हमारी गाड़ी ही किसी बड़े ट्रक ने कुचल दी तो भय कहा नहीं है भय तो सब जगह फिर भी ईश्वर में हमारा अभाव बना है तो हम निर्भय जी लेते हैं तो इस भाव को सदा के लिए क्यों नहीं बसा लेते कि सदा जाए वरना कौन सा नहीं है है एक भी क्या कोई ऐसा है, जब मैं मारा नहीं नहीं जा सकता सकता या मेरा अहित हो तो छोटे बच्चे उसका अभ्यास करके निर्भय हो सकते हैं और मुझको अभी तक वो समझदारी आई क्यों नहीं क्योंकि मैंने सत्संग ही नहीं किया है अपने सत का कहां से करता मैं तो अपने करीब ही नहीं हुआ हूं एक बड़ा सिंपल एप्लीकेशन है समझने की बात है क्यों नहीं हुआ अपने करीब क्योंकि मैं दूसरों को मांझ रहा था धो रहा था उनके मीन मेक कर रहा था और उनसे अपना उल्लू साधने के नए नए फरेब सोच रहा था तो मेरे पे फुर्सत ही नहीं थी कि मैं अपने करीब हो और भक्ति बहुत करीब जीने की कला का नाम है कि गोविंद आप मुझमें विराजते हैं प्रभु ये शरीर मंदिर है आपका आपका बनाया सचराचर है ये रोम रोम आपने बनाया है आज मैं इस रूप को भी आप ही का प्यार दूंगा आप ही की पवित्रता दूंगा अभी से मैला नहीं करूंगा मनसा वाचा कर मैंने नहीं बनाया आप बनाते हो तो जब ये घर आपका है ये देवालय आपका है तो मैं से झूठ से मैल से कपड़ से मैला नहीं करूंगा और जिस दिन ये हमारे स्वभाव और संकल्प बन जाते हैं पहली बार भक्ति माता की कृपा हम पर होती है खाली माला फेर लेने भजन गाने से नाच वाच लेने से कोई भक्त नहीं होता है इसे गंभीरता से लेना चाहिए तो कहा कि जो राजा पूछते हैं तो इसके लिए क्या मुझे सबकी चिता जलाने होती है कहां सबकी चिता माता पिता भाई बहन राजपाठ सारे अतीत को जलाना होगा राजा क्योंकि अभेद भाव से ब्रह्म को पाने के लिए संपूर्ण भेद जगत को जाना होगा सीए राम मैं सब जग जाने ये चौपाई में तू गा सकता है व्यवहार में जीत तो नहीं सकते हो तुम तो। नहीं जी सकते क्योंकि ये दो विपरीत मानसिकताएं है एक अतिशय सुखद है और दूसरी हाँ, तालका की सहेली है मानसिकता उसे राज्य तो कहा इसलिए राजा ने की चित्र चला और यहां वेद के पांच महावाक्यों का संक्षिप्त में चर्चा हम कर ले जो उन्होंने राजा परीक्षित को दिए कहा कि जीवन पांच पड़ावों के साथ चलता है तत्वसी तेजोवसि, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते अहम ब्रह्मासमें और स्वश एक मार्ग है जिसके पांच पड़ाव है जो इन सब को पार कर लेता है वही भक्ति को पा सकता है तत्वसी वो तुम हो मैंने मंदिर और मुहूर्त में पाया तुम्हें भीतर का तेज और ज्योति भी आ गया अब वो मंदिर वहां नहीं मुझ में भी आ गया है मैं भी वही एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते ये अभेद भाव है मेरी तो गिरधर गोपाल दूसर हो न कोई एको ब्रह्म द्वितीय नाच इसके लिए राजन सारी चिताओं को हमें जलाना होता है चिताओं का अर्थ ये नहीं कि उसको पकड़ के जाकर जल के जला दो नहीं उस भाव को जलाना होगा कि मैं पिता को पिता के भाव से माता को माता के भाव से बहन को बहन के भाव से भाई को भाई के भाव से मेरे और तेरे भाव से स्त्री और पुरुष के भाव से पशु और मनुष्य के भाव से मैं किसी को अब नहीं जानूंगा इन सब भावों की चिता जलाता हूं और तब मैं कहता हूं सीए राम में और तभी मैं कहता हूं आज तुम्हारा सीए राम में सब जगह जानी गाना निरर्थक है लेकिन जब वेद सारे जल और समय उसका मनोहर भाव हो तो सार्थक है तो सत्य है सच और झूठ की कोई परिभाषा नहीं होती झूठ को सच की तरह और सच को भी झूठ की तरह प्रसारित किया जा सकता है एक डॉक्टर आया उसने कहा मैं डॉक्टर हूं क्या ही सच नहीं है लेकिन दूसरा कहे कि जब आदमी डॉक्टर होता है तो मैं भी एक चीज को सत्य भाव से कहना सत्य है उसी सत्य को असत्य भाव से कहना भी झूठ हो जाता है यह नहीं कि तुम भक्त नहीं हो विषया शक्ति के भक्त हो मेरा के भक्त हो मेरों के भक्त हो।, हो ना नहीं भक्त हो तो सत्य के भक्त नहीं हो भक्ति को पाने के लिए सारी आसक्तियों को धोना होता है और इसमें कोई घाटा नहीं होता है अमृत मिलता है और यही हमने पिछली ऋचा में पढ़ा था कि निशसाध धरत व्रतो की बैठ रहा है आत्मा यह नहीं कि सुबह शाम की का जीवन अलग है बीच का अलग है एक ये बहुरूपीय की जिंदगी नहीं चलेगी कहा निश्चाध नित्य स्थापित उसे सत्य में डूब के जीना है धरत व्रत धरत माने धारण करना है उसी को धारण करना है और उसी जीवन का संकल्प बनाना है कि उसको वरुणाहा क्षीर सागर के स्वामी को ईश्वर को हमें अपने जीवन के प्रत्येक संकल्प में उतारना है कहा उसी में चमकना है उसी में सांस लेनी है उसी में धड़कना है उस आत्मा में ही बसे रह साम्राज्य आए सुकृत वो जो संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाला है और उसने जो मुझे ये जीवन रूपी साम्राज्य दिया है इसे भी कृतकृत करना है इसे सुकृत करना है इसे भी पवित्र करना है इस जीवन को भी धन्य करना है तो पूरी ईमानदारी से उस आत्मा में हमें बैठना है ये कहना कि स्वामी जी क्या करें फिर याद आ जाती है फिर ऐसा कर लेते हैं तो क्या है कि ताड़का से हरा हुआ है मन की है तो ये जिंदगी में कर क्या सकता ईश्वर तो दूर ये जीवन का एक क्षण भी जी ठीक से नहीं जी सकता ये अपने से हारा है ये जीवन में पाएगा क्या जीतेगा क्या है? और इतनी कायर मत बनो आज भी वो सर्वशक्तिमान हमारे भीतर बैठा है, जब हमें सांस धड़कन दे रहा है वही बन के सबरी का राम हमारे झूठे भोजन को रखने बदल रहा है तो अपने से पूछ के तू इतना कायर क्यों है कि तू अपना स्वभाव नहीं तो पा और जिसका स्वभाव नहीं मिला है उसने कभी प्रभु नहीं पाया है अगर खाली भजन गाने से मिल सकता तो पिंजड़ों के तोते और घर के टेप रिकॉर्डर भी मोक्ष पा गए होते बहुत भजन गा लेते धोखा तो मत दो गाओ तो भजन के होके गाओ नहीं तो क्या गाया तुमने भजन गाओ तो भजन के होके गाओ नहीं तो क्या गया है तुमने स्वांग धोखा दिया है परमेश्वर को समझो इस बात को और किसके मन में मैल आ सकती है जिसने राम को अपने मन से फिर निकाल दिया है वो कौन है जो गलत स्वभाव में गया है जिसने धक्का मार के ईश्वर को उसके घर से भी बाहर कर दिया है ऐसा बढ़िया भक्त है वो अपने को याद दिला देना जब भी कोई दुराचरण आए कोई महल आए तो अपने से कह देना आज फिर आराध्य को धक्का मार के भगाया मैंने। बड़ी अच्छी भक्ति है मेरी और जिस दिन अपने को मांझने लगोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से परमेश्वर मिलेंगे और तुम्हारा जीवन धन्य होगा और जब जब तुम अपने पापों पर सोने चांदी के बरक लगाने लगोगे सजाने लगोगे सारी पूजाएं व्यर्थें कि कोई पुण्य नहीं किया है तुमने सब कुछ नष्ट तो कहा आदमी स निरंतर बैठना है तो क्या है जिसे कहते हैं ना तलब अब जिन्हें सिगरेट की तलब होती है वो बिना जाने बस आदत ही निकाल के फूकते रहते तो क्या तू राम तलब नहीं जगा सकता कुछ अच्छाई की तरफ ही सही कि बैठी बैठी मुझे अपने को याद दिलाना है करीब होना दूर मत जाना सत्संगी होना हम ईश्वर से नहीं हटेंगे और प्रभु को बेच करके विषयों को नहीं खरीदेंगे ऐसा कभी नहीं होगा बार बार अपने उसे पूछो दूर तो नहीं चले गए उसी में हो ना सा अरे वहीं बैठा है ना मन तेरा कहीं दाए भाई खिसक तो नहीं रहा धरत व्रत हो और वो संकल्प है ना तुझमें में कहीं बोल फिर पूछो अपने से एक तलब बना लो वरुणा वो गोविंद है उनका मनोहारी रूप है उसकी मुखाकृति मेरी कल्पनाओं में सजी है कहीं हट तो नहीं गई बस उसका भाव मेरे रोम रोम में दौड़ रहा है कहीं छूट तो नहीं गया अभ्यास करेंगे हम और जिस दिन हम इसमें बैठ जाएंगे हर क्षण सुख का होगा और जब हर सांस मुझे सुख मिल रहा तो ये अपने आप निरोग होगा शरीर पर वो ज्यादा लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की भी से जरूरत नहीं होगी क्योंकि सुख भाव में शरीर निरोग होता है और दुख भाव में ये जर्जर पीड़ित थका हुआ और दुखी रहता है हाँ। तो ये बहुत बढ़िया टॉनिक है ये प्रभु की तलब जगाने, में इसी को फिर आगे क्या कह रहा है अतोविश्वान अद्भुता आज के रिचा अतो विश्वान तो विश्वाम अभी पश्य कर्तवा आज की रिशा है तुम लोग अक्सर अद्भुत चीजों के पीछे विलक्षण चमत्कारों के पीछे भाग जाते हो भागते हो ना अरे वो वहां तो ये हो जाता है वो बाबा तो ये कर लेता है तो यहां पर भी अद्भुत आ है। हम एक जगह गए थे उसने यूं करके मट्टी बटोरी और बैठ गया पूजा करी और फूंक मारी और वहां आदमी बन गया क्या ये अद्भुत बात नहीं है क्या चमत्कार नहीं है कि कोई चिता की राख को बटोरा उसने और उसकी उठा करके आरती पूजा किया थोड़ी कुछ मंत्र वगैरह फेरे और थोड़ी देर में ध्यान लगा के जो उसने फूक मारी तो वो आदमी बन गया क्या यह चमत्कार की बात नहीं है बताओ है ना तो फिर अपने अपने आप को देखो और उसको पहचानो जिसने चिता की को फूक मार के तुम्हें मनुष्य बना दिया क्या इसके आगे भी कोई चमत्कार देखना बाकी है तुम्हें हर दिन कर रहा है चारों ओर कर रहा है और तुम्हें चमत्कार नहीं दिख रहा उसने यूं किया तो बिस्कुट निकाल दिया यू किया तो बर्फी बना दी यूं किया तो अंगठी तो लिया बोले चमत्कार, और ये चमत्कार नहीं दिखा तुमने और आश्चर्य है कि तुम्हारे चारों ओर उसके चमत्कार बरस रहे हैं और तुम ठगों के चमत्कार देख करके चमत्कृत हो गए क्या बात है बड़े समझदार लोग हैं स्वामी जी कुछ तांत्रिक सिद्धि मिल जाए पगला है घूमते हो हैं वो तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में हर और ही चमत्कार कर रहा है कि वही चिता की राख को अन्न बना करके और उसी अन्न को भोजन के रूप में खिला करके तुम्हारी देह से उसी चिता की राख को एक शिशु बना के फिर फिर जन्म दे रहा है और तुम्हें यह चमत्कार नहीं दिखा है कहा अतो विश्वास अद्भुत आउड़ीचा में अरे अब तो देख उसकी विलक्षण कृति को कैसे अद्भुत संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न कर रहा है अरे पगले किन चमत्कारों के पीछे भाग रहा है देख कि उसने मट्टी को मनुष्य बनाया है देख के वो बोलता भी है सोचता भी है चलता भी है नाना लीलाएं उसी के जैसा बन के कर रहा है अतो अविष्मान अद्भुता हाँ। क्या वहां गए उसने यू कर दिया भूख मार दिया फलाना हो गया हाँ। मेरे को भी कोई सिद्धि दे दू बोले अगर तेरे को सिद्धि दे दूंगा तो उसका क्या होगा क्योंकि उसकी सिद्धियां तेरे को तो जो सीधा करके चलती हैं, सारे सिद्ध हो जाओगे तो धंधा ना बैठ जाएगा उसका <laughs> तो कहा अतोविश्वान अद्भुता अरे देख उसकी इस विलक्षण कृति को कि वो मिट्टी को छूता है तो वो मनुष्य बन जाती है नाना हरित वनस्पतियों में रूप रस गंद नहीं ले ली है अधो अधो विश्वान कि खुली आंखों आज तक अधिक तो चमत्कार न देख पाया जो क्षण भंगुर जगत की अतृप्तियों के पीछे बावला सा भाग रहा है और इतना अंधा है कि चमत्कार वो कर रहा है और तू मेरा मेरा गा रहा है कहा है तेरा बेटा एक उंगली भर बना के दिखा अंधों की भीड़ में हम सब निर्दराष्ट हो जाएंगे और सच को कभी नहीं स्वीकारेंगे सत्संग को भी केवल मनोरंजन बनाएंगे अपने को पढ़ना नहीं चाहेंगे चाहिए अतुशान अद्भुत अरे आप हाँ तो देख खोल आंख अपनी देख चारों तरफ उसकी इस अद्भुत विलक्षण सचराचर को प्रकट करने के लिए जाता है तो एक जीवंत संसार प्रकट कर देता है और ये नहीं कि खाली बना के छोड़ दे चिकी त्वाम अगला शब्द लो चिकी त्वाम चिकी शब्द आप आसानी से समझ सकते हो वैसे ये बड़ी गहराई से आया हुआ शब्द है हा ये अमर कोश निरुक्त और निघंटू की गहराइयों में है चिकित्सा शास्त्र सुनियो तो चिकित्सक तो क्या हा निख करने वाला जीवंत करने वाला स्वस्थ करने वाला डॉक्टर कहते हो ना चिकित्सक तो कह चिखी तो वही तो है जो तुझे हर सांस निरोग करता है वो भोजन को रक्त लेना बदले शबरी का राम बन के तो सात्विक भोजन भी तुझे मौत देगा जीवन का एक क्षण न दे पाएगा सड़ जाएगा और तुझे चमत्कार नहीं दिखा तुझे वो नहीं दिखा जो सब में है और तुझे दिखा तो सिर्फ भेदभाव दिखा मेरा तेरा दिखा मनुष्य योनी में कब का आया हुआ है अरे कभी मनुष्य बन भी पाएगा हो भी पाएगा पूछना अपने आप से ये वेद की गंगा है ये भीतर प्रवाहित होती है और सारे भ्रम और अज्ञान धो डालती है सारे दम और मिथ्याभिमान को ये चूरा कर देती है भ्रम खंडित हो जाते हैं। कहा अतो विश्वान अद्भुत उसकी इस अद्भुत लीला को क्या तूने देखा नहीं जो हाई ये मिल जाए इतना ये सामान मिल जाए इतना तो चमत्कार हो जाए और ये चमत्कार ना दिखा तुझे कि छू लिया है भस्मी को और जीवंत से खड़ा है जाने कितनी कल्पनाएं हैं कितने रंग हैं, कितनी लीलाएं है छू लेता है भस्मी को तो नाना वनस्पतियों में नाना जीवंत प्राणियों में कहीं रंग बिरंगी तितलियों में छड़ियों में चेचा आने चाह, हाँ लगती है वो चिता रात, राग वो खेत की और तुझे कुछ इतना सा मिल जाए तो चमत्कार हो जाए कैसे कहूं कि तू धृतराष्ट्र को भी लगता है पराजित कराया है उससे भी आगे बढ़ गया है अरे वेद हाँखोलता है इसलिए वेद को ही हम तीसरा नेत्र कहते हैं आज्ञा चक्र के नेत्र की जो कल्पना है वो वेद ही तो है जिसने ये नहीं खोला उसने मनुष्य यो नहीं पाई मनुष्य के घर में वो व्यर्थ जिया है उसने अपनी लाश ठो है उसने मनुष्य होने का कारण नहीं पाया है तो कहा अतु विश्वान अद्भुत देखना उसका अद्भुत अलौकिक दिव्य धर्म का ग्रंथ है कोई सांप्रदायिक खिचड़ी नहीं है कि कुछ गुरु जी कमा ले कुछ बिचौलिए कमा ले सब धन्य नहीं है एक सत्य का जीवन है डूब के जीने की बात है और डूबना भी ऐसा है कि फिर उबरना नहीं है ये भी मर्यादा है रहना है तो तुझ में फिर निकलेंगे ना बाहर तो कहा अतो विश्वान अद्भुत देखें उसकी इस विलक्षण लीला को चिक वही तो था जो माता को जिसने दूध से वरद किया था और वही तो था जिसने बन के आत्मा उस दूध को गुना रक्त के कणों में लौटाया था वही तो तुझे निरोग करता रहा स्वस्थ करता रहा अगली सांस धड़कन का सहारा बनता रहा अभी पश्च्य और जब तुझे कोई भी नहीं देखता था वही तो देखता रहा वही तो तुझे पालता रहा भीतर भी हर और से तेरी रक्षा करता रहा और तू उसी का नहीं है तू उसी का नहीं है, झूठ का है का का है, का है, इस सड़ी हुई ऐठन में तू उसी को तो धिका रहा है कि तू निकल यहां से मुझे तेरी जरूरत नहीं है तो कहा अतो विश्वान अदुता चिकी अभी पश्यति अभी मन सम्मुख होना व्याप्त हो जाना व्याप्त होकर तुझ में पश्यती वो देखता रहता है तुझे तुझे क्या चाहिए तेरी क्या जरूरत है अभी पश्यति तीज जरूरत के लिए वही तुझे हरोर देखता है तेरे लिए अन्न लाता है तीजे लिए उस भोजन को भी वही अभी पश्यती तुझ में व्याप्त होकर के तुझे सांसों धड़कनों में तृप्ति में ऊर्जा में वही तो लौटाता है कृता यह चाहके एक एक कर्म को जान उसे पढ़ जो वो कर रहा है उसे अच्छे से समझ चाह तथा करतवाहा उसी का निमित्त हो करके जी उसी में टूट जा कि जो कर रहा हूं मैं कर कहा सकता हूं वही तो करता है क्योंकि आत्मा सामर्थ्य ना दे हमने किसी की पलक झपकेगी क्या तो किता नहीं यह चा, करता कि वही कर रहा है वही करता है क्योंकि जब सांस वही दे रहा धड़कन वो दे रहा है अभी पश्च्य हर ओर से वही मेरी रक्षा कर रहा है मुझे देख रहा है मुझे बना रहा है समान रहा है और चिकित्म और हम सबको कर रहा है जीवन से वरद कर रहा है अतो विश्वास अद्भुत और वही चारों तरफ विलक्षण प्रकार से मेरे चारों ओर जीवन सचराचर बना रहा है ये हर और ये चेहरे दिख रहे हैं ये वनस्पतियां दिख रही हैं ये जीवन की धड़कने हैं नहना सुंदर कल्पनाएं हैं कितनी लीलाए कृता करता आज तुमने कहा स्वामी जी हमने घर गर गृहस्थी कर ली क्या ये धर्म नहीं है हमने कहागर दार होगा घोस पकड़े अफसर अपनी कुर्सी पे बैठ के मोटी रकम काटे बिना काम ना करे तो आप कहते हो वो करप्ट है तो आपने उसे बेईमान क्यों कहा इसलिए कि उसने भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का मैं और मेरों के हित में बेमानी की है दुरुपयोग किया है तो वह महाबईमान है तो मैं पूछता हूं दुनिया के जो राष्ट्रपति है जो परमेश्वर है उसी ने तो तुम्हें सारी सामर्थ्य दी है तो उसकी सारी सत्ता और सामर्थ को तुमने मैं और मेरे के लिए न कि सचराचर के लिए जो तुमने घुस बटोरी है तो क्या तुम घुसखोर बेईमान नहीं हो और कहते हो कि तुम धर्म की बात करते हो यह विचार एक गहरा सवाल कुरेद के पूछ रही है तुमसे वो तनख्वा दे जो सैलरी मिलेगी जो बेनिफिट्स मिलेंगे उससे हम घर गर गृहस्थी करेंगे बात समझ में आती है इंस्पेक्टर की और वो कहे कि इससे मेरा खर्चा नहीं चलता इसलिए थोड़ा सा घुस भी लेना ये बात किसके गले उतरेगी तो तुम्हारी इस बात को क्या धर्म के गले उतर जाएगी कैन यू जस्टिफाई कि तो दूसरों का भी हक मार लें, दूसरों के खेत खलिहान भी कब्जा हो जाए है ना आपस में लड़ पड़े मुकदमेबाजी करें दूसरों की जायदादें छीन लें। क्या धर्म के गले यह बात उतरेगी तुम्ही को मैं धर्म घोषित करता हूं बताओ क्या तुम अपने को पाक साफ घोषित कर सकते हो तो कहा कि हमारा हर कर्तव्य ईश्वर को सम्मुख रखे हो कि क्या प्रभु को अच्छा लगेगा जो मैं कर रहा हूं मैं करूं तो ठीक है और दूसरा करे तो बुरा है और मेरे बच्चे बुरे से बुरा पाप करें तो हम ढक लें और दूसरे की जरा सी भी बात हो तो हम गाया है क्यों कृतानी यह करता हुआ और जो ऐसा करते हैं उनके सारे धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वो ईश्वर की कृपा से भी बाहर हो जाते हैं इसे मत भूलना कोई घटना दुर्घटना किसी के कारण नहीं होती है जो कुछ तेरे साथ घटता है उसका एक ही कारण है तुम खुद हो क्योंकि तुम उसकी मेहरबानियों से बाहर निकले हो तुमने उसकी उपेक्षा की है इसलिए तो दुर्घटना आई है आज कहते हुए फलाने नेतांत्रिक करा दिया स्वामी जी तो हमने कहा जब वो भीतर बैठा है परम तो जरूर तू तो उसकी कृपा से बाहर निकल गया होगा तूने उसे भगा दिया होगा तभी तो कोई तांत्रिक तेरे घर में कुछ कर गया होगा तो तांत्रिक बड़ा अपराधी है कि तुम स्वयं क्यों उसकी छाया से बाहर निकलते हो कृतारणी यह चा कर दवा और ब्रज की गोपियों ने श्री राधा के द्वारा इसी वेद के अमृत ज्ञान को एक व्यावहारिक रूप में पाया है सारा दिन गोविंद का भाव है उसने कहा, ब्रह्मा जी की लीला में कि सिर्फ मेरे पीछे भागोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा जाओ सब में मुझको देखना और सारा वृंदावन धन्य हो गया है तू भी चाहे तो अपने घर को गोकुल वृंदावन बना ले वो सारे गंदे विचार असुर हैं और मन विषांत मन ही कंस है वो कहानी मेरे साम्राज्य की है वो कहानी तेरे साम्राज्य की है साम्राज्य आए सुक्रतु पूर्व की रिचा में हमने कहा है किस जीवन साम्राज्य को सुकृत करना है तो आओ सभी उसका अभाव लाए और गोपियां धन्य हो गई है किसी को कोई अभाव नहीं लगता है क्यों क्योंकि अभाव तब लगेगा जब कोई क्षण गोपाल की मनोहारी छवि से रीता होगा खाली होगा तभी तो तेरे में अभाव का भाव आएगा और जो सुबह से शाम तक अभाव उगाते हैं उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है वो बड़े अन्यायी है भगवान को भी भगाए बैठे हैं वो महाअन्यायी है ईश्वर को भी गेट आउट किए हैं नहीं तो जिस क्षण में गोविंद बैठे हैं वो खाली कैसे हो सकता है और अभ्यासें तू कौन थे हे कुंती नंदन अभ्यास में मुझे पाले गोविंद अर्जुन को भी यही बता रहे हैं और गीता में महाराज परीक्षित भी कह रहे हैं कि उसके भाव को जलाने के लिए सारे भाव को जाना होगा राजन सबकी चिता जलाओ तो क्या सबसे दूर अट जाओ बोले नहीं राजन चिता जलाओ कि सबके करीब हो जाओ क्योंकि आप पिता के साथ पिता भाई के साथ भाई मित्र के साथ मित्र शत्रु के साथ शत्रु भाव नहीं है उनके तो चिता जल गई अब सबके साथ क्या भाव है ब्रह्म भाव है तो सब अतिशय प्रिय हैं सब मेरे करीबी हैं तो चिता जलाने का अर्थ आप ये समझते हो कि दूर हट गया ना वो जो करीब नहीं हो रहा था वो और करीब हो गया कहते हैं कि सन्यासी सबके पास होता है बस एक शर्त है कि वो भी अपने पास हो तो मुलाकात हो जाए अरे भाई मैं आया आपके घर में और आप विषयों के साथ टहल रहे हो हजरतगंज में तो मेरी आपकी मुलाकात कहां होगी <laughs> हाँ। बोलो कैसे मिलेंगे हम? तो सन्यासी सबके करीब है बशरते वो भी अपने करीब हो नहीं मिलेंगे कैसे और आप घूम रहे हो विषयों में वासनाओं में झूठ अतृप्तियों में तो आपको लगता है कि वही दूर है तो कहा राजन सबकी चिता जलाओ और सबके करीब हो जाओ क्योंकि दूरिया भी भाव पैदा करते हैं अब पराए का भाव आया और आप उससे दूर हट गए सगे और सौतेले का भाव आया तो आप सौतेले से दूर हटे हाँ, पियर और ससुराल का भाव आया तो दुनिया बढ़ गई तो संबंध दूरिया घटाते नहीं बढ़ाते और भेद जाए तो सारे करीब हो जाएं बोलो समझ में आता है तो ये बड़ा व्यवहारिक मार्ग है और ये बड़ा जीवंत रहा है कि जहां बैठे हैं हरोर गोविंद है क्या मौज है प्रभु सब जगह भी राजधान तो फिर चेले की चिंता कहा चंदे की जरूरत किसे अरे जब वो बैठा है वो जाने ना बड़ी मौज है इसी का नाम जीने की कला है इसी को समर्पण कहा है हमने एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक राजकन्या ने हठ हाँ ठान लिया कि वो तो ऐसा ही जीवन जिएगी कि नारायण को ही अर्पित होके जिएगा वैसे तो आप लोग भी कहते हम तो प्रभु को अर्पित हैं कहते तो हो ना। चलो कहने की बात सही तो उसने कहा वो भी ईश्वर को अर्पित हो नहीं जाना चाहिए तो राजा ने कहा देखो बेटी यदि मैं राजा ना होता तो भी मैं तुम्हारी बात मान लेता क्योंकि तो बड़े लोग जो करते हैं श्रीमान जनता उसका अनुसरण करने लेती है तो कल को तुम्हारी भावनाएं भले अच्छी है समाज में दुर्गंध फैल जाएगी मैं राजा हूं और जनता मेरा ही अनुसरण करेगी इसलिए तुम बेटी हो मैं तुम्हारा विवाह जरूर करूंगा तुम अपने मन का युवराज पति चुन लो बड़े बड़े राजकुमार आए और उसने अस्वीकार कर दिया कि तू दंभ के क्रोध के भौतिकताओं के सहारे जी रहे जो गोविंद के सहारे जिए मैं उसको स्वीकार लूंगी तो हार करके गुस्से में आके एक ब्रह्मचारी को पकड़ लरीब को राजन कहने लगे इससे करोगी शादी तो उसने युवक ने कहा राजकन्या मैं अभी गुरुकुल से आया हूं और गुरुकुल का अमृत मेरे भीतर जी रहा है मैं उससे हट के एक सांस जी नहीं सकता तो मैं श्री हरि को अर्पित होकर प्राणी मात्र में उसका भाव रखता हुआ यही विधि रखे राम इसी भाव से सारे समाज की सेवा इच्छा रहित होकर करता हूं मेरे पास एक झोपड़ी है जिसके दरवाजा नहीं है एक लकड़ी का मटका है जिसे लकड़ी एक घड़ा है मट्टी का जिसे लकड़ी के टुकड़े से मैंने ढका है एक चटाई है मेरे पास और ये एक लोटा है मेरे हाथ में और मेरे पास कुछ भी नहीं है का लेकिन जो पहले वाक्य है कि आप नारायण को अर्पित होके जी रहे हैं उन्हीं के होके जी रहे हैं मुझे तो बस उतना ही चाहिए ये सब भी नहीं चाहिए आप ही से विवाह करूंगी राजा भी खींचे थे उन्होंने कर दी जा आ जाओ बैठी तो जब राज करने हम वहां पहुंची तो उसने देखा कि टूटी, झोपड़े जो उसने कहा था ठीक है मटका भी देखा